पूर्णम पूर्णम पुरा पूर्णम रजसते पूर्ण सूर्णम पूर्णमेवा वशिष्य म भगवद्गीता सप्तश अध्याय उन्नीस सौ अस्सी तक विचार हो गया है जिसमें इसमें ये था प्रश्न था ये शास्त्र विध मिश्र ज श्रद्धा अंधता तेसा निष्ठा तुका कृष्ण शत्रु महावृष्ट में ऐसा आरंभ हुआ अध्याय शास्त्र तो नहीं जानते जो लोग अप्रद्धा तो युक्त तो होकर के देवता जी के पूजन पुझा, कर रहे हैं उनकी श्रद्धा किसमें मानी जाए उनके निष्ठा किसमें स्थिति किसमें है देवताओं में है अथवा भूत में है अथवा एक सुरक्षा से है तो माने वो सात्विक है राजा से ताओ से कैसे पूजा आगे उनकी कैसे है प्रश्न है उत्तर भी देखो सासवें जाने पर भी जो यजु सात्विक आदि एक सरक्षा में एक प्रश्न का उत्तर है तो साथ साथ जो सात्विक होंगे सत्गुण में आश्रित होंगे जो लो, लोग पूर्व कर्म के संस्कार के आधार पर देवताओं की पूजा कर जाते हैं सूर्य से ऐसे हो, लग, लगन होता उनका और रजुगुण जो का जो संस्कार हुआ पूर्वजनों का कर्प जैसे किया उसके आधार पर उनके एक अक्ष राष की पूजा करने में प्रवृत्ति होगी उसको देख समझ सकते रजोगुणी है अथवा भूत प्रेत आदि की पूजा कर रहा हो पूर्व कर्म के संस्कार के आधार पर तमगुण वाला माना जाता है तो हमारे कौन से हम किसमें आश्रित है स्वयं को देख करके यदि रजोगुण तमगुण में आश्रित्व हटाना है आगे चार बातों से और भी जाना जाता है हमारे में कौन सी कमी है आहार के द्वारा समझा जाता है जाना जाता है यज्ञ के द्वारा तप के द्वारा दान के द्वारा इसे भी हम समझ सकते हैं अपने को इसमें हमारी रुचि है तो यज्ञ फलाकांक्ष दृष्टो यज्ञो विधि दृष्टि हो या इज्जतें इत्यादि कहाष्ट विविधता तत्व सात्विक इत्यादि कहा है फलाकांक्ष ऐसे रहित हो ये, ये मैं काम कर रहा हूं फल मिले ऐसे आशा से रहित होकर जो शास्त्रीय विधि से कर्म होगा ऐसे एक किया जाए उसे क्योंकि सात्विक कहा जाता है किंतु जो फल की अभिलाषा ले गए काम करता हो इत्यादि करता हो वो रजोग माना जाएगा और दूसरी बात माने मारे आगे के जो होने वाले कोई बिचारी नहीं करता भविष्य कैसा होने वाला है बिना सोचे विचारे काम करता हो वो तावश्य कहा जाता है इत्यादि कहा तब भी तीन प्रकार के तब की चर्चा हो गई है और अब दान की चर्चा किसको देने की हमारी रुचि है हमारे कौन से सात्विक है हम राजा से दान से समझ सकते हैं दान को देखते हुए ये कहना है कर्म प्राप्तम दान से गुण निमित्तम भेद महा क्रम से प्राप्त हो गया दान अभ क्योंकि आयु के बारे में हो गया या क्या हो गया तप हो गया और क्रम से प्राप्त है दान गुण निमित्त वो भी गुण के निमित्त से दान होता है कौन से गुण में आश्रित एक व्यक्ति उसी के माध्यम से दान होता है सतुगुण में आश्रित है में आश्रित है रजुगुण कहा आश्रित उसी प्रकार का दान करके ऋषि बन जाती है एक गुण निमित्तक जो दान है सतुगुण रजुगुण तमुगुण तक गुणों से निमित्त विशेषता बताते हैं कहा इदान दान भेद उचित दान की विशेषता बताते हैं दान जो तीन प्रकार के दान है एक कहना है दातव्यम दीयते रूपकारिणे दानं। दानं। दा दा काले दातव्य दीयते नोपकार देशान सात्व स्मृतम यद्दान दातव्यमित बुद्धिया यही है देना चाहिए हमारे में जो वस्तु है वो देना चाहिए परमात्मा से आया है परमात्मा को देना है सब ऐसा समझ रहा है दातव्य प्रति देना चाहिए ऐसे बुद्धि करके यद्दान दिए थे अनुपकार के दान दिए थे भविष्य में उपकार करने वाला न हो भविष्य में हमारा काम करेगा बुद्धि से न हो हमारे उपकार करने वाला रहो भविष्य में उपकार दृष्टि से करेगा तो फिर तो, तो रजोगुड़ दान हो जाएगा उपकार दृष्टि से नहीं निस्वार्थ भाव से दान देना स्वार्थ भाव से नहीं उपकार न करने वाले व्यक्ति के लिए जो तो दान दिया जाता है दातव्य में देना चाहिए हमारा कर्तव्य है ही मान के देना और उसका दान भी कैसा देना है कहाँ देना, देना है। देश विशेष देश, देश होना चाहिए यानी तीर्थस्थान आदि हो काल विशेष काल हो संक्रांति आदि जो विशेष समय हो तिथि आदि अच्छे हो पात्र जिसको हम दान दे रहे हैं वो पात्र कैसा है उसको सत्कर्म में लगाता है हमारे जो दिया हुआ दान भी दुष्कर्म में लगाता है पात्र भी होना चाहिए तीन मिलाकर के हमारे दातव्य में बुद्धि से देना, देना चाहिए हमारे पास है तो देना चाहिए अनुपाले दान दिए थे जो उपकार न करने वाला होगा भविष्य ऐसे व्यक्ति के लिए देश काल पात्र देखकर के तेन देखकर के जो दिया जाता है तद दान हम सात्विक स्मृत वह दान सात्विक स्मरण किया है शास्त्रकारों ने सात्विक दान है ऐसा कहा है उसको दातव्यम इतम मन कृत्य मन को क्या कर देना चाहिए ऐसे बना करके देना चाहिए श्रद्धा अधेयम अश्रद्धया अधेयम आदि तक सब है देना हिर आते दे हम भी आदे हम लज्जा से भी देना चाहिए अरे बाबा जन्म से पहले हमारे कौन सा हमारा था नहीं था जन्म के बाद ही हमने अहंकार बना लिया तो लज्जा होनी चाहिए मेरा थोड़ी है हमारा नहीं होता जन्म से पहले कौन सा हमारे यहाँ छाप लगा होगा तो वही था नहीं तो ऐसे हृया दे लज्जा से दे देना चाहिए शर्माते हुए देना चाहिए भाई कहाँ थाता बन सकता हूँ किसकी किस संपत्ति कहाँ डर से भी देना चाहिए इत्यादि पैतृ प्रतिशत में है तो दातव्य मित्ते मन कृपा देना चाहिए इस प्रकार के मन बना करके मन को मनोवृत्ति ऐसे बनाने देना चाहिए तो मनुष्यों की जो भावना परिग्रह की भावना है लेने की भावना है संग्रह की भावना है देने की भावना नहीं होती है तो देना चाहिए इसमें ऐसा मन बनाकर यह दान हम दिए थे अनुपकार के जो उपकार न करने वाला हो वैसे उपकार दृष्टि से नहीं इसको देने से मेरा लाभ होगा भविष्य में मेरी सेवा आदि करेगा ऐसा नहीं जो अनुपकारी व्यक्ति को न उपकार न उपकारी न अनुपकार के उप, उपकारी न हो जो भविष्य में कोई उपकार न करने वाला हो ऐसे के लिए यद्दान हम दातव्य बुद्धि के द्वारा दिया जाता है जो दान मेरे अनुपकार माने का प्रति उपकार असमर्थ आया हमारे जो हमने जो दान दिया उसमें उपकार के लिए असमर्थ व्यक्ति है सामर्थ नहीं है उपकार नहीं कर पाए जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के लिए निरपेक्ष निरपेक्ष होकर अपेक्षा रहित होकर दान देना चाहिए मान जिसको दान दिया उसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए उसे हमारा उपकार करेगा ऐसे अपेक्षा रहित होकर के निरपेक्ष निर्गता अपेक्षा इस बात अपेक्षा रहित होकर दिए दिया जाता जो दान उसमें भी विशेषण पात्र पात देश का देशे काले ज पात्र देश कैसा कुरुक्षेत्र आदो बोल दिया देशे पुण्य हो कुरुक्षेत्र आदि पुण्य भूमि तीर्थ स्थान हो काले माने संक्रांति आदो काल कैसे संक्रांति आदि का समय हो पात्रे माने सड़ंग वेद पारगे इत्यादि कहा माने छे अंगों के सहित सारे के सारे वेद में पारंगत है जो व्यक्ति आचरण सही आचरण वाला व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति के लिए इत्यादि स्थानों में देश है काल है पात्र है इसमें तद दान सात्विक स्मरता जो दान दिया जाता है ऐसे स्थानों में वो दान को सात्विक कहा जाता है ऐसा स्मरण किया है ठीक है ठीक है दातव्यम इतव मन कृतवा देना चाहिए ऐसा मन बनाना चाहिए मनुष्यों को हमारे पास जो है दे दातव्य मित्र मना करवा दानमें मैं भाव्यम देना ही बड़ा कर्तव्य है दान मुझे करना चाहिए ये भाव से न फलम फल नहीं फल नहीं चाहिए मुझे दान करना है मैंने ऐसे भावना से अभिसंध्या ऐसा निश्चय करके वेष काल पात्र को देखते हुए उपकारी रहो भविष्य में उपकार करने वाला रहो उपकार करने में असमर्थ है जो ऐसे व्यक्ति के लिए दान देना चाहिए ऐसे दान को सात्विक दान कहा जाता है ये राज संस्मृत कि सात्विकानकस तो माने किंतु मान होगा प्रति उपकार अभी मैं इसको दान दूंगा तो भविष्य मेरा काम करेगा उपकार चाहता है बाद में इसके लिए जो दिया जाता है फलम उद्देश्य अथवा दान का फल के उद्देश्य करके मैं गाय दान कर रहा हूं कन्या दान कर रहा हूं अंबु दान कर रहा हूं या मुझे फल मिलेगा फल की अभिलाषा से करता हो या प्रति की भावना से करता हो या फल की अभिलाषा से करता हो ऐसा सुधार होगा और दिए थे परिकृष्ण देते समय पर दुखी होकर देता हो पर एक मुश्किल से कमाया कैसे दे और ना दे तो लोग क्या बोले कि देना भी है दे तो कैसे दे दुखी होकर देता है दिए थे परिकृष्ण कृष्ण विवाद धातु है विशेष रूप बात विरोध में कष्ट है दुखित होकर देता हो जो तो, माने या तो उपकार भावना से देता है भविष्य में हमारा काम आएगा अथवा फल के उद्देश्य करके और दुखी होकर देना पली कृष्ण जो दान दुखी होता हुआ देता हो तब दान हम राजस्व उस दान को राजस्व स्मरण किया है उन्होंने। ने शास्त्र में ऐसा स्मरण राजस दान है मैंने तीन बातें है राजदान या तो उपकार भावना से दे रहा है या फल को उद्देश्य करके दे रहा है फलाभिलासा है या दुखी होकर दे रहा है ऐसे दान को राजसदान कहते हैं भाष्य में कहा यू दानम जो दान यत दानम जो दान है तू तो मान किंतु जो दान सात्विकता से पृथक करने के लिए तू लगाया है पृथ्वी उपकाराथम काले तो अयम माम प्रति उपकारी करी सकती क्या आगे समय आने पर ही मेरा उपकार करेगा ऐसे बुद्धि से देता है दान देता है ऐसा इतना मतलब इसके लिए दान देता है अथवा फल अंबा अश्य दान से भविष्य अदृष्टम फलम अदृष्ट फल फलंग सूर्यादि फल होगा इस दान के परिणाम मुझे ऐसे भावना से सकाम भाव से दान देता हो तद उद्देश्य फल के उद्देश्य करके दान दिया जाता हो दियते दिया जाता हो दियते दि परिकृषम और दुखी होता हुआ देता है बड़ी मुश्किल से कमाई की हुई है ये मानता है खेत समृद्धों में परिकृषम होता है खिदिर दयनीय दीनतापूर्वक देता है दुखी है अधिकतर तद राजस तदान राजसंस्कृत वह दान राजस्थान रजोगुरी दान कहा जाता है कहा? आगे अदेश काले नेश देश भी सही नहीं है तीर्थस्थान नहीं है काल भी सही नहीं है समय सही नहीं है संक्रांति आदि पर्व नहीं है ऐसे समय में और पात्र भी सही नहीं अपात्र है ऐसे व्यक्ति के लिए अपात्र है जिसको दिया जाता है आगे जाके शराब पिएगा कुछ करेगा कुछ जो भी होगा माना सन्मार्ग में लगाने वाला नहीं होता कुमार्ग में लगाएगा दुष्कर्म करेगा तो तीनों के दोनों पूर्व से विपरीत हैं विदेश काल पात्र का हाथ सातवान के लिए क्योंकि यहां पर देश में सही नहीं है काल भी सही नहीं है पात्र भी सही नहीं है और अपात्र व्यस्त दिया जाता है जो दान दिया जाता है और असत्कृतम सत्कार भी नहीं है उसमें माने सत्कार दान देते समय में चरण आदि पाद प्रक्षण आदि करना चाहिए पूजा करने चाहिए उस व्यक्ति को तब देना चाहिए यहाँ सत्कार नहीं पाद प्रक्षाला कुछ भी नहीं है ऐसा करके देता है तो जैसे अवज्ञातम तिरस्कार करता है मांगने आता है काम नहीं कर सकता एक तो सत्कार नहीं पाद प्रक्षाला है उसे पूजा का अर्चना करनी जाए दान देते जिसको देना है उसको वो भी नहीं सम्मान के साथ देना चाहिए वो भी और अवज्ञातम तिरस्कार करता हुआ निंदा करता हुआ दान देता हो तत्तामस उदाहरण तो उस दान को तामस कहा जाता है तत्दान तदवन तत दानम तामसम देता होता अदेश काले मान अपुण्य देशे अपुण्य देश है पुण्य देश नहीं है कुरुक्षेत्र आदि मानी पुण्य भूमि नहीं है उसमें देता हो और बच्च सूच् आदि संकृ कहा कैसे तो देश है जहां पर बिलच आदि हो इत्यादि असूचि अथवा असूचि आदि पदार्थ बैठे हो ऐसे स्थानों में जो दान देता हो और अकाले कहा आगे है काल भी सही नहीं है ऐसा पुण्य हेतु अप्रख्यात पुण्य के कारण उसे अप्रख्यात है प्रख्यात नहीं है जो स्थान ऐसा स्थान है कुरुक्षेत्र आदि तो पुण्य के हेतु होते हैं ऐसा स्थान नहीं मसान भूमि आदि हो जो भी हो ऐसे संक्रांति आदि विशेष रहते ये अकालिकाल संक्रांति विशेष नहीं हो। अपात्रे है वो अपात्र व्यस्त मूर्ख तस्कर आदि क्यों कहा अपात्र कौन है मूर्ख है तस्कर है चोर है इत्यादि देश आदि संपत्त ऐसे देश काल पात्र के प्राप्ति में असत्तम देश काल देश काल आदि प्राप्त भी हो गया कभी समझो पुण्य देश है काल भी सही आदि है, है। उस स्थिति में सत्कार करता हुआ तो दान देते सब सत्कार करना दे वो भी नहीं करता देश काल आदि तो मिल गए माने पुण्य भूमि है आदि काल है किंतु तो पात्र को सत्कार नहीं करता जिसको दान देना है उससे पूजा अर्चना क्या है प्रिय वचन पाद प्रक्षाण प्रक्षाणन पूजा आदि रहती यही है मान प्रेम से देना चाहिए प्रेम से बोलना चाहिए मैं क्या दे सकता हूं आपको ऐसा ऐसा करके और पाद प्रक्षण प्रक्षार आदि करना चाहिए जिसको दे रहे हैं वो पूजा करना चाहिए पूजा भी इस रहित है पात्र मिलने पर भी या तो अपात्रों में देगा पात्र मिल भी गया देश सही भी मिला तो ऐसा सही ढंग से दे देता अवज्ञातम पात्र परिभतम अवज्ञात कर दो उसको तिरस्कार करके देना कैसे नहीं आना है यहां ऐसा बोलते यदान जो दान दिया जाता है तत्तामसदानदम कहा उसको तामसदान कहा जाता है ठीक है राजस तामसदान विभजन पष्टाथम दो दान का जो विभाग किया ना राजस का पष्टता के लिए समाज एक जैसे अर्थ हो जाते हैं दोनों छोड़ना है साधकों को दोनों करना नहीं है यदि दान देना है तो सात्विक दान देना है राजस दान तामसदान नहीं करना है ये समझ के लिए है विता कर्मणाम प्रमाद युक्त वैगुंड कथम परिहार से तो शास्त्रभेद कर्म कर रहा है क्योंकि तो आलस्य के साथ कर रहा है कुछ उसको त्रुटि हो जाएगी ऐसी स्थिति में उसको ने कैसे बनाया जाए कर्म को वैगुण्य आ गया दोष आ गया शास्त्रभेद कर्म करते समय सावधानी से करना चाहिए था कहीं ना आलस्य आदि के कारण से त्रुटि हो गई वैगुण्य आ गया कर्म फल देने में असमर्थ होगा कर्म उल्टा करेगा तो उसको साधुण्य कैसे बनाया जाए वो तो कर्मों को शुद्धि कैसे की जाए कहते तो भगवान के तीन नाम है उसका उच्चारण करना चाहिए भगवान का नाम तीन है मुख्य नाम उसका उच्चारण करने से वो जो आलस्यदि के द्वारा विहित कर्मों में जो वैगुण्य आया था वो साधुगुण्य हो जाएगा भगवान के नाम में इतनी चमत्कार है ये कहना चाहते हैं यही है विहितानंद कर्मणाम जो शास्त्र विहित कर्म है प्रमाद होते भयगुणे प्रमाद के कारण भयगुणे आने पर तुटि हो रही वहां प्रमाद आलस्य के कहा कथम परिहार से उसका परिहार कैसे होगा वो प्रमाद का परिहार कैसे होगा भयगुणे का परिहार कैसे होगा उस दोष आ गया वो दोष का निपटारा कैसे होगा ये प्रश्न है तो उत्तर देते हैं यज्ञ इत्यादि शब्द से कहा है कहा यज्ञ तप प्रवृत्तिराम साधुगुण करवाया जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा हो शास्त्र विहित कर्म होते हैं यज्ञ आदि दान भी शास्त्र विहित है तप आदि भी शास्त्र बहुत सारे शास्त्र विहित कर्म होते हैं यज्ञ तप दान और बहुत सारे हैं तो साधुण ने करना है ने आने पर सदगुण साधुगुण ने बनाना है उसको सही करना है अयम उपदेश उचित है आगे तीन नाम भगवान के नाम देंगे बुध दे, ये नाम उच्चारण करके करेगा तो वैगुण नहीं आएगा वो कर्म आपके लिए फलसाली होगा ठीक है भगवान के नाम यही कहना चाहते हैं तो साधु साधुगुण्य करने के लिए कई त्रुटि हो होगी कर्म में शास्त्रविद कर्म कर रहा है श्रुति स्मृति प्रतिपाद्य कर्म आलस्य आदि के कारण कोई त्रुटि हो गई तो भैगुण्य आगे फल नहीं दे पाएगा उल्टा हो सकता है उस तिथि में उसको साधुगुण्य करने के लिए यह आगे उपदेश है आगे का उपदेश है ये कहते निर्देशो सतिशोस्त्रिस्म ब्राह्मण तेन वेदाश्जा पुरा ओं तत्सतिशो ब्रम्हणस्त्र स्मृत तेन वेदाज्ञा पुरा ओम तत् ये तीन मंत्र हैं तीन शब्द हैं एक ओम है एक तत्व है एक सत है ये परमात्मा का नाम है ये तीन निर्देश निर्दिष्यते अने केन्द्रित है इस नाम के द्वारा परमात्मा का निर्देश होता है उपदेश होता है परमात्मा को कहा जाता है इसलिए इसको निर्देश कहा निर्देशों में जो घाय प्रत्यय दिखता है कारण कारक में है निर्देश निर्देश निर्पूर्व दिश अतिसर्जन धातु है घाय भाव कर्ण कारक में है पदर जब विशस्त्र से घाय चल रहा है वहां पर कारण कारक में हुआ है तो ओम तत् सत्य जो तीन नाम है एक ओम है एक तत्व है एक सत है इति इस प्रकार निर्देश है परमात्मा का निर्देश जिसके द्वारा उपदेश होता है परमात्मा का कहा जाता है तीन नामों के द्वारा पुकारा जाता है तीन नाम ओम है तत् है, सत है ब्रह्म ये ब्रह्म के नाम है ब्रह्म का निर्देश होता है इसका इस नाम के द्वारा कहा जाता है ब्रह्म को त्रिविधा स्मृत ब्रह्म का तीन प्रकार से उस ब्रह्म का स्मरण किया गया ओम के द्वारा तत् के द्वारा सत्य द्वारा ये तीन शब्दों के द्वारा स्मरण किया यही कहते हैं ब्राह्मणास्त वेदास् यज्ञास तेरह इसी नाम के द्वारा ओम तत्सत उच्चारण के द्वारा तेरह नाम ना उन नाम के द्वारा ब्राह्मण वेदा यज्ञांश पूरा विहिता ब्राह्मण है और वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण जाति ब्राह्मण हो गए और यज्ञ वेद जो यज्ञ है ब्राह्मण के अधिकार में है ये पहले सृष्टि की गई विधान हुआ है ये तीन नाम उच्चारण करके वेद के ज्ञाता और वेद मंत्र का मंत्र और यज्ञ वेद विहित कर्म यज्ञ ये तीन की सृष्टि हुई पहले परमात्मा ने पर एक या तीन नाम उच्चारण करके इनकी सृष्टि की जाएगा एक आना है भाष्य में होगा ओम तत्सत ऐसा निर्देश है इस प्रकार के उपदेश है निर्देश है को कहा जाता है परमात्मा को निर्देश है निर्देश्यते अनैन निर्देश यानी निर्देश्यतेने निर्देश निर्पूर्वक देश धातु से कर्ण कार्य में गह प्रत्य किया है जिसके द्वारा ब्रह्म के लिए उप, कहा जाता है उसको निर्देश शब्द से कहा जा जिसके द्वारा ब्रह्म के विषय में कहा जाता तीन नाम से पुकारा जाता है ब्रह्म को परमात्मा को माना परमात्मा का नाम लेने से कर्म में वैगुण्य आ जाए तभी सदगुण हो जाएगा सब शुद्ध होगा कहा हुआ है ओम तत्सत इति तीन है ओम तत्सत इति ऐसा यह जो नाम है निर्देश ये निर्देश है निर्देश माने क्या है निर्देश निर्देश ये कारण भी प्रत्यय दिखा रहे हैं प्रत्यय जिसके द्वारा कहा जाए उसको निर्देश कहा जाए। त्रिविधा तीन प्रकार का निर्देश है परमात्मा का पुकारने का तीन प्रकार के नाम है ओम तत्सत त्रिविधो नाम निर्देशक तीन प्रकार के नाम का निर्देशा कथन है यहां तीन प्रकार के नाम है परमात्मा का ब्रह्मा किसका नाम है ब्रह्म का परमात्मा का नाम है ये स्मृता हमारे चिंता स्मरण किया है मैंने चिंतन किया है मुनियों ने ऐसा चिंतन किया है परमात्मा का कर्म में जो भी हमारे कर्म में हमारी पूर्व संस्कार आधार पर गलत कर्म हो जाए यह तीन नाम लेने से शुद्ध हो जाता है ये कहना है वेदांत येसु ब्रह्मविधि कहां कहा? उपनिषदों में ब्रह्मदत्ताओं ने ये तीन नाम का चिंतन किया है कहां किया ब्रह्मदेत्ताओं ने किया और कहा किया उपनिषदों में किया वेदांत मैंने उपनिषद होता है उपनिषदों में किया है तीन नाम इसी काल में तेरह निर्देश नहीं निर्देश तीन नाम का उपदेश है ये नाम के द्वारा तेरह ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण और जो पढ़ा जाता वेद और वेदविद कर्म तीनों को सृष्टि किया ये उच्चारण करके परमात्मा ने सृष्टि की तीनों को कहा ब्राह्मण निर्देश निर्देश द्वारा, के द्वारा ओम तत् निर्देश के द्वारा एक उच्चारण करके ओम तत्न के द्वारा त्रिवेदे न तीन प्रकार से ब्राह्मण है वेद है यज्ञ है विहिता निर्भिता पूरा मैंने पहले निर्माण किया है तीनों को पूर्वम पहले इतने निर्देश सत्त्यर्थम ये ब्रह्म के जो नाम दिया गया प्रशंसा के लिए तुति के लिए है ठीक में होगा तो ये ओम तत्सद ये कहां से आया कैसे नाम दिया गया उपनिषद में तीनों नाम ये दिखाने जाते टीकाकार ढूंढ ढूंढ के लाते हैं तीनों नाम पाए जाते उपनिषद में ये कहना है ओम इति ब्रह्मा तैगरे में कहा तैतरे उपनिषद में है ओम इति ब्रह्म ओम माने ब्रह्म है यहाँ ओम शब्द आया हुआ है और इत्यादि श्रुतिया ओम तावत ब्रह्म निर्देश ओम ब्रह्म ये ते के बाद है अन्यत्र श्रुति में भी है इसलिए ओम इति तावत तब तक ये ओम शब्द जो है ना ब्रह्म का नाम है निर्देश है एक ब्रह्म का नाम है ओम उस श्रुति से पता लगा ओम इति इत्यादि श्रुति से पता लगा ये ब्रह्म का नाम है तत्व में तत् आया हुआ है यह ब्रह्म का नाम है तत् परमात्मा का नाम है तो ओम तत्व ओम्य ओम इति क्रम में ओम शब्द देखा श्रुति में देखा और तत्वसी तो में तत्श देखा गया ठीक है तथ इत जो तत है दूसरा नंबर में ब्रह्मरो नाम नृत्य ब्रह्म के नाम है तत्वसी तो में तत्शब्द देखा गया सदैव सौम्य जमग्र आश्रित है ना सत शब्द आया क्या आया सदैव सौम्य जमग्रे आश्रित एक अभिवादी हूँ और सत शब्द आया मैंने इन श्रुतियों से निकाल के तीन नाम देखा माने उपनिषदों में वेदांतियों ने ऐसा देखा परमात्मा का पर नाम तीन नाम है परमात्मा पर देखा ओ विधि ब्रह्मा तत्वसी और सदैव माने सुबित है तद कह तप है कहे सत है कह तीनों पाया गया है वेर में इतुते कहा सत्यपि तस् नाम सत्य परमात्मा के नाम है सदैव आया सत परमात्मा के नाम है नाम इस मानकर करके ओम ब्रह्म इत्यादि है ओम ओम तत्सत निर्देश दे इत्यादि कहा ओम तत्सत उन श्रुतियों से निकाल करके यहाँ गीता में तीनों को एकत्रित करके ओम तत्सत ऐसा बोला है ओम इति ब्रह्म से ओम लाया गया और सदैव सोम्य से तत्व में तत् लाया सदेव स्वृत्ति मुश्ते सत लाया उसी का यह निर्देश है कथन है ये श्लोक में गीता में ओम तत्सति निर्देश एक सद तर नाम है ओम इत्यादि कहा ओम तत्सति इत्यादि भाष्य में कहा हुआ है ओम तत्सत निर्देश इत्यादि कथम निर्देश है कैसे नाम के द्वारा इनका विधान कैसे हुआ कैसे विधान होगा इनका कार्य तृतीय निर्देश है यहाँ कारण कारक में प्रत्यय जिसके द्वारा प्रमुख के लिए कहा जाता है इन्हीं नामों के द्वारा कहा जाता है करण कारक को प्रत्यय ही दिखाए यज्ञादि नाम वैगुण प्रतीक प्रतीतिकाले यज्ञ में हमारी त्रुटि हो गई ऐसा समझ आए जब जब कुछ कर रहे हैं हमारे से कुछ गलत हो गया यज्ञ आदि नाम जो यज्ञ हो तप हो दान हो जो भी कर्म कर रहा हो शास्त्रीय कर्म करते समय में वैगुण्य प्रीति काले प्रती काले वैगुण्य के ज्ञान हो गया तो कुछ कर्म में त्रुटि हो गई ऐसा समझने पर पड़ रहा नाम नाम अन्यतम उच्चारणार्थ इन नामों से तीन में से कोई एक का उच्चारण करो चाहे ओम को हो चाहे तत्व को चाहे सत्य हो परमात्मा के नाम भाई यथोक्त तो तो तो नाम ना जो कहा गया ओम तत् सत्यन नाम है इनमें से अन्यतम उच्चारण आदमी तीन में से कोई एक उच्चारण करने से ओम तत् सत्यन में से कोई एक उच्चारण करने से अवैगुण्यम सिद्ध थी वो जो वैगुण्य आया था उसमें अवैगुण्य सिद्ध हो जाता शुद्ध हो जाता हो। ये पादी। है देवान तपादी यही कहना है सिद्धती दिभाव यही है परमात्मा का नाम लेने से सब ठीक हो जाता यही है कर्म सादगुण्य कारण साधुगुण्य कारण त्रिविधम नाम स्थावित है कर्म के सदगुण बनाने के लिए जो वैगुण्य आए था साधुगुण्य बनाने के ये तीन नाम है इसकी प्रशंसा करते इतने महिमा है ये नामों की कर्म में वैगुण्यान पर भी साधुगुण्य होता है इन नाम नामों को लेने पर तो एक की स्तुति है ये प्रशंसा है ब्राह्मण एर इत्यादि देखो यही नाम उच्चारण करके ब्राह्मण की सृष्टि की वेद की सृष्टि की यज्ञों की सृष्टि की परमात्मा इत्यादि प्रशंसा के लिए कहा गया ब्राह्मण तेन वेदास्त यज्ञ बीता पूरा तेरा नाम ना, इसी नाम के द्वारा पूर्वम बीता पूरा आया पूरा मैने पहले तो पहले माने कहा स्वर्ग आदि सृष्टि के आदि में सृष्टि के आदि में जब प्रथम शुरू का सृष्टि हो रही थी उस काल में परमात्मा ने सही से ब्राह्मण को बनाया वेद को बनाया यज्ञ को बनाया इत्यादि निर्माण प्रजापति कर देता तो, निर्माण हुआ है स्वर्ग में सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ प्रजापति ने किया कैसे किया प्रजापति ने किया ये कहना है प्रजापति कहता है जिस सृष्टि की एक कहा ब्राह्मणादि नाम कारण जो ब्राह्मणादि तीनों को जो कारण है कौन वेद क्या ये नाम वो तत्सत उच्चारण करके ब्राह्मण को बनाया प्रजापति ने पहले पहले सृष्टि में और वेद को बनाया आगे एकियों को बनाया कहा ब्राह्मणास्त वेदास्त्रीता पूरा कहा है तो यमात ब्राह्मण आदि नाम का आरम्भ जिससे ब्राह्मण आदि के कारण है ब्राह्मण के वेद के यज्ञ के कारण बना हुआ है बाकी अन्य में परंपरा से कारण बना हुआ है ये नाम मुख्य पहले सृष्टि इनकी हुई है तीनों की कहामात से ब्रह्म निर्देश जिसे ब्रह्म का नाम भी है ये कौन है क्या है नाम निर्देश जिसके द्वारा कहा जाए ब्रह्म को नाम है निर्देश भी है तस्माद इसलिए तस्माद इत्यादि कहा तस्माद आगे श्लोक है तस्माद् दोमित्वाहृत्या यज्ञदाना तपप्रिया प्रवर्त्तन्ते विधाना उक्तः सततम् ब्रह्मवादिना तस्माद् दोमित्वाहृत्या यज्ञदाना तपप्रिया प्रवर्त्तन्ते विधाना उक्तः सततम् ब्रह्मवादिना तस्माद् जिससे माने परमात्मा का नाम लेकर के प्रजापति ने तीन विशेष की सृष्टि की पहले पहले जिसके ब्राह्मणों के क्योंकि एक करने वाले ब्राह्मण कराने वाले ब्राह्मण होते हैं और वेद पढ़ने वाले वही हैं वेद का अधिकारी और एक एक अधिकारी एक एक कराने वाले वही होते हैं इनकी सृष्टि सबसे पहले की परमात्मा ने यही तीन नाम का उच्चारण करके परमात्मा का नाम लेकर के प्रजापति ने सृष्टि की ठीक है अस्मात जिससे पहले सृष्टि हुई इनकी तस्मात इसी कारण से अस्माद इत्यादि ओम इति उदात्य कहते ओम शब्द का उच्चारण करके आज भी वेदवादी होंगे जो भी कार्य होगा ओम उच्चारण पर मैंने ब्रह्मवादी माने वेदवादी या ब्रह्म शब्द वेद में हैं यार तो वैदिक लोग जो होते हैं ना ओम करके मंत्र का उच्चारण करेंगे ओम करके समाप्ति करेंगे जो भी कर्म करेंगे ओम पूर्वक ही करते हैं ओम के बिना नहीं करते कोई जो वेदवादी होंगे ऐसा कहना है तस्माद ओम इति उदात्य यज्ञान प्रक्रिया एक एक क्रिया दान क्रिया तप क्रिया सारे के सारे प्रवृत्त होते हैं प्रवृतियां होती है सभी क्रिया होती ओम पूर्वक क्या पूर्वक करना तो ओम तप कर रहा हो तो ओम लगा कर, और मंत्र जप रहा तो ओम लगाकर सारे ये प्रक्रिया होती है विधान होता शास्त्र विधान के द्वारा कहे गए शास्त्र के विधान सब शास्त्र के विधान के माध्यम से कहे गए यज्ञ आदि तप क्रिया भी होते हैं निरंतर सततम निरंतर ब्रह्मादिना वेदवादी ना जो वेदवादी होंगे वेद के अनुकरण करके चलने वाले को के शास्त्र कुमार यादव में चलने वाले के लिए ओम शब्द उच्चारण पूर्व का हर कार्य होता है ओम के बिना कोई कार्य नहीं होता यही कारण है क्यों प्रजापति ने तीन नाम का उच्चारण करके ब्राह्मण वेद और एक की सृष्टि की थी इतनी महिमाहीन नाम होगी इतनी शक्ति आधी प्रजापति कोई साधन नहीं था ये तीन नाम लेने से पैदा हो गए ब्राह्मण पैदा हो गए एक पैदा हो गए और वेद पैदा हो गए इतने शक्ति इन नामों में इसी कारण से ओम शब्द के द्वारा उच्चारण करके यज्ञा दान तप क्रिया आदि की प्रवृत्तियां होती है कह रहे कि वेदबाजी ब्रह्म मान्य वेद जो वेद के अनुसरण करने वाले लोग होते हैं ओम पूर्वक ही सारे काम करते हैं ओम के बिना कोई काम नहीं करते ये कहा हुआ है तस्माद ये उदासनते है तस्माद ओम इतनी होती तस्माद पूर्व महिमा है इन नाम की कोई साधन नहीं था प्रजापति के पास उस काल में सृष्टि के आदि काल में एक तीन नाम के उच्चारण करे तो तीन पैदा हो गए जिसमें ब्राह्मण वेद और यज्ञ आदि पैदा हुई दस बार इसी कारण से इसा। ओम उदाह ऐसा ओम ऐसा उच्चारण करके उदाहरित बने उच्चार्य कहा उदाहरण दे करके नहीं आए उच्चार्य उच्चारण करके ओम इतु उदाह उच्चार्य यज्ञ दान तवक्रिया यज्ञादि स्वरूपा क्रिया ये यज्ञ का स्वरूप दान का स्वरूप तप का स्वरूप जो एक क्रिया है प्रवर्तनते सबके सब, सब प्रवृत्तियां होती हैं इन क्रियाओं की प्रवृत्ति होती है यज्ञ दान तपादी सारी क्रिया प्रवृत्ति होती है विधान तो उगता विधान उगता शास्त्र विधान से कहे गए क्रिया है सब यज्ञ दान तप क्रिया आदि शास्त्र चौथी तक शास्त्र के द्वारा कहा गया जो दान यज्ञा तपादि क्रिया है ओम के उच्चारण पूर्वक होता है यज्ञ करेगा तो ओम करके करेगा दान करेगा ये ओम शब्द उच्चारण करेगा तप करेगा ओम का उच्चारण करके करते कौन वेद सत्य सर्वदा निरंतर कभी छूटता नहीं वो ब्रह्मवादी नाम माने यज्ञ मदनशीलान ब्रह्म मदनशीलान ब्रह्म, ब्रह्म को कथन करना वेद के कथन करके स्वभाव है जिनका जो वेद के आश्रित तो होकर चल रहे हैं जो लोग उनका ऐसा होता है या ठीक है हमें कहना है यस्माद् ब्राह्मणादि नाम कारण ये तीन नाम ऐसे है ओम तत्सत ब्राह्मण युग का कारण यही है कोई साधन कुछ भी नहीं था प्रजापति के पास उसमें में सृष्टि के लिए तो ये तीन की सृष्टि के बाद में आगे परम और सृष्टिया हो गई सृष्टि किसन से किया यही है ये तीन नाम को चार से हो गए इतने शक्तिशाली नाम है यद ब्राह्मणादि नाम कारण जो ब्राह्मण यज्ञ वेद का तीनों का कारण बताया पूर्व में कारण यद तो ब्रह्मणो ब्रह्म का उप, नाम भी है एक तीन ओम तत्सत नाम भी है तस्माद तस्मात्म उदाह तो इत्यादि लगाना ओम का उच्चारण करके ही एक ये क्रिया दान क्रिया तप क्रिया आदि प्रवृत्तियां होती है शास्त्र विज्ञान से कहा गया जो यदि क्रिया है उसकी प्रवृत्ति सप्तम ब्रह्मवादियों वेदवादियों का हमेशा इसी होता है ओम के बिना कोई काम नहीं करते जो वेदवादी होंगे ये कहा वेद के अनुकरण कर चलने वाले कहा है ना थोड़ी ब्रह्मवादिना भी ब्रह्म भेद ये कह रहे हैं ब्रह्मवादिना है ना मान वेद है ब्रह्म सबक है वेद ब्रह्म करने से परमात्मा हमेशा नहीं होते ब्रह्म मैंने कभी माया भी है माया को भी अमयो निर्मह ब्रह्म तस्मिन कर्म तथा महम संपर्वभूतान तथो भगवती भारत चतुर्दश बोल के आए वहां माया को ब्रह्म कहा हुआ है तो ब्रह्मा ब्रह्मि वेद है ब्रह्मा ने ईश्वर है ब्रह्म माने निर्गुण निराकार है तो ब्रह्म शब्द का अलग स्थान है ब्रह्मा ब्रह्म ब्राह्मण जाति भी होता है तो समझकर प्रसंग क्या चल रहा है उसको लेकर अर्थ निकालना होगा कहा हुआ है ब्रह्मा शब्द वेद है कहा आगे तदित्यन विसंधाय फल यज्ञत प्रक्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियंते मोक्ष कांक्ष भी तदित्य निसंध्याल तप क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियंते मोक्ष कांक्ष भी तत्शब्द को उच्चारण करके ओम का हो गया ब्रह्मवादी को जो भी क्रिया होती है ओम शब्द प्रभ होगा किंतु मोक्ष मोक्ष के आने वाले जो लोग होंगे मोक्ष काम होंगे जो वो तत् शब्द का उच्चारण कर जो कुछ भी तत् परमात्मा उसके लिए कर रहे हैं मान ईश्वर ईश्वर से कर्म करते हैं परमात्मा के अर्पण बुद्धि से कर्म कर रहे तत्व तद इति ऐसा उच्चारण करके तत् प्रकार का उच्चारण करके अनाभिन्धाई फलम जो एक दान तपाज वही कर रहे हैं एक क्रिया तहन क्रिया तप क्रिया मोक्ष के अभिलाषा से कर रहे हैं जो लोग तो उसके जो फल होगा अनभिसंधान फल फल की आकांक्षा रहित होकर यज्ञ दान तब क्रिया वही करते हैं यज्ञ क्रिया है दान क्रिया तप क्रिया जी कर रहे हैं तत् तो शब्द का कर उच्चारूर्वक करते हैं और दान क्रिया से विधा नाना प्रकार के दान भी कर रहे हैं वो लोग क्रियां मोक्ष कांक्ष भी मोक्ष मोक्ष चाहने वाले के द्वारा ऐसा मोक्ष चाहने वाले जो लोग होते हैं जो भी करते तत् करके अर्पण करते हैं नममा इदम नममा यह परमात्मा है ऐसा करके काम करते हैं मुख जाने वाले फल के अभिलाषा रहित करके तप तप लगाते सब परमात्मा के फल है ऐसा करके मानते हैं।, हैं तद यथि अनुसंधायक भाषण कह रहे हैं तत्का उच्चारण कर तद यथि उच्चार्य ये शब्द का उच्चारण करते हैं तम ओम तत्स तीन नाम है परमात्मा तो का तो शब्द का उच्चारण करके अनविसंधाय तद् ब्रह्माभिधान उच्चार्य फल के अभिलाषा न करके ब्रह्म का अभिधान ब्रह्म का कथन तत्श द्वारा ब्रह्म का कथन आए अभिधान माने उच्चार्य ब्रह्म का ब्रह्म शब्द के उच्चारण करके तत्शब्द के द्वारा उच्चारण करके अनविसंधायत कर्म फलम कर्म का फल के आशा न करके अभिलाषा करके मैं निष्काम भाव से कर्म कर ज्ञ दान करना तो वही है सकाम कर्म करो वही वहीदान तब है जिस काम करो वो भी वही यज्ञान तब है वही से शुरू होना है अंधकर की शुद्धि के साधन है ये यज्ञ क्रिया से तप क्रियास्त यज्ञ तप क्रिया कहा यज्ञ संबंधी कर्मा तप संबंधी कर्मा इसको यज्ञ तप क्रिया कहा दान क्रिया से विविध नाना प्रकार के दान रूपी क्रिया क्षेत्र हिरण्य प्रदान लक्षण खेत दान कर भूमि दान करना सोना आदि दान करना सोना चांदी आदि इत्यादि कई प्रकार के दान होते हैं सब जो भी करते हैं तत् तत् लगाते हैं फल मेरे लिए नहीं क्रिय अंत्य निर्वर्त अंत संपादन किए जाते हैं सब कर्म मोक्षक मोक्ष कांक्ष भी है ना मोक्षार्थ भी मुमुक्ष भी है या तो मोक्षार्थी है जो मुमुक्षु हैं वो इस प्रकार से कर्म तत् लगा के उ, सारे के सार दान करो यज्ञ करो तप करो तत्सपार पूर्व करते हैं काये नाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना स्वभाव प्रकृति स्वभात् करो सकल परस्ाय नारायण समर्प है तथा जो जो भी करता है व्यक्ति शरीर से मन से बाणी से काये न शरीर से बाचा बाणी से मनसा मन से इंद्रिय इंद्रियों के द्वारा जो भी कर रहा है काये नाचा मनसा मनसेंद्रिय बुद्धियात्मना अथवा बुद्धि से स्वभाव से जो भी करता हो वो क्या करे परोती अत्यत जो जो भी करे जो जो भी करता हो जो जो भी करता हो शरीर से हो इंद्रिय से हो मन से हो बुद्धि से हो जिससे भी हो स्वभाव से हो प्रकृति से अनुसार हो करोति अत्यत सकलम परस्परी सब परमात्मा के लिए अर्पण करें नारायणायति ये समर्पय नारा तत् सब कहा करिए अर्पण करें, करें अपने खाते में फल को ना रखें ऐसा कहा हुआ है भागवत में श्लोक अच्छा ठीक है ओम शब्द से होता है। ओम शब्द का उपयोग बता दिया पूर्व श्लोक में तस्मा दो विदा हृत में बता दिया है ओम शब्द का प्रयोजन बताया तत् शब्द से विनियोग तीन से नाम में से एक नाम तत् नाम है परमात्मा का उसका उपयोग बताते हैं ये कहा मानी मोक्ष कांक्षा द्वारा जो जो भी किया जाता है तत्शब्दार पर होता है परमात्मा का नाम है आगे थे। ओम तत्शब्द विनियोग उत्ता दो का वियोग तो बता दिया उपयोग बता दिया किसे ओम शब्द का और तत्शब्द का अच्छा इधान अब सत शब्द से विनियोग कथ्य सत शब्द आया ओम तत् सत सत शब्द है उसका उपयोग कहा जाता है कहाँ उपयोग होगा कौन करेगा उपयोग इसके है सद्भावे साधवावेच सदित्यत् प्रज्यते सद्भावे साधवावेचारसितेन वशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते वशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ सद्भावे साधवावेच सदित्यत् प्रज्यते सद्भावे साधवावेचारसितेन वशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते कर्मणि कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ पहले विद्यमान तथा कोई अभी विद्यमान हो गया सद्भाव हो गया पहले असदभाव में था जैसे तो पुत्रादी पहले नहीं थे वर्तमान में हो गया ऐसी स्थिति में सब शब्द का प्रयोग किया हाँ सत शब्द का प्रयोग होगा ऐसा करते हैं लोग और साधुभावे तो पहले बुरा काम करता था अच्छा काम में आ गए कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करने लग गया असाधुभाव साधु भाव से हो गया असाधु था पहले अब साधु बना तो स्थिति में सत शब्द का प्रयोग होता है अब अवसद ये सत हो गया अब ऐसे मानते हैं पहले कोत्र आदि असत रूप में थे सत हो गए विद्यमान सामने हो गए और साधु भाव मान्य होता पहले असाधु था दुष्ट आचरण वाला था तो शुद्ध आचरण में आ गया उस सत कहते हैं उसको सत हो गया बोलते हैं ये यही शब्द का प्रयोग होता है कहा सत सत्य तत्प्रकार के स्वरूप का प्रयोग होता है उस काल में चाहे में हो चाहे साधु भाव में साधु बाबा ने असत विद्यमान था पहले अब विद्यमान हो गया तो सत कहते हैं अथवा पहले असाधु था अब साधु हो गया सुबह चरण आ गया उस काल में सत कहा जाता है ऐसे प्रयोग होता है और तीसरी बात है प्रशस्ते कर्म है अच्छा काम जब करता है देखते कोई तथा तो सत शब्द पार्थ जो है पार्थ सत शब्द का प्रयोग वहां भी होता है सत्कर्म करता है बोलते क्या बोलते है? ये प्रशस्त कर्म प्रशंसीय कर्म है सत्कर्म करता है सत सब शब्द का प्रयोग होता है वह तीन जगह में सत सब शब्द का प्रयोग देखा कहा देखा सदभाव में साधुभाव में प्रशस्त कर्म में परमात्मा का नाम सत है ओप तत् तो सत सब शब्द का प्रयोग यहाँ प्रयोग होता है कहा यह बात है कहाषण सदभाव असत सदभाव पहले अविद्यमान था सद विद्यमान हो गया जैसे तथा अविद्यमान से पुत्र से असदभाव का सद्भावे असत सदभावे उसका अर्थ है असत का सद्भाव होना माना क्या है तथा उसी प्रकार अविद्यमान से पुत्र से पहले पुत्र नहीं था जिस व्यक्ति के पास जन्म नहीं पुत्र के जन्म होने पर असत का सत हो गया पहले अविद्यमान था विद्यमान हो गया उसमें सत श प्रयोग होता है पुत्र सन सा, ऐसा बोला जाता है तथा असाधुभावे असत वृत्य असाधु पहले असत आज था असाधु था वो गलत गलताचार में था असाधु था उसका सदृतता मतलब अभी सदाचार में आ गया जो व्यक्ति पहले असदाचार में था अब सदाचार में आ गया आचरण साधु से साधुभाव उसको साधु कहते हैं उसका सद्भाव कहते हैं तस्वीर साधुभाव साधु भाव में भी सत इत अभिधान ब्रह्म का प्रयोग करते हैं सत ऐसा ब्रह्म का जो नाम है अभिधान नाम इसी का प्रयोग होता है अब सत्य हो गया अच्छा हो गया कहते हैं तत्र उच्चते उसमें काल अभिधीते माने इसका प्रयोग किया जाता है साधुभाव सादभाव में ऐसा किया जाता है वहां प्रयोग होता है सत्शब्द का प्रयोग होता है ब्रह्म का याद और तीसरी बात है प्रशस्त कर्म ही विवाह अच्छा काम मांगल्य मंग, काम हो रहा है जहां मंगल युक्त काम हो मांगल्यकारी हो जहां हो रहा हो प्रशस्त कर्म हो रहा हो जहां तथा उसी प्रकार सत शब्द पार्थ सूचना का प्रयोग कियाते सत शब्द का प्रयोग किया जाता है ये सतकर्मा है कहते हैं ओम तत्व तीनों का विनियो ऐसे में होता है ओम का विनियोग तो होगा जितने भी वेदबाजी होंगे कोई भी कर्म करते तत् करे दान करे कोई भी कर्म करे ओम के उच्चारण पूर्वक करते हैं उसके बिना नहीं करते और तत्का उच्चारण करके क्या होता हैभिलाषी जो होते हैं वो तत्का उच्चारण करते किसी को अर्पण करना अपने पास नहीं रखना और सद्भाव साधुभाव प्रशस्त कर्म प्रशस्त सतर्पण होता है लोग तो विवाह में देखा गया है एक कहा प्रश्न विवाह सत्तु कहा ठीक है वह ठीक है कुछ भी वृत्तम अनुदय अनंतर श्लोक तात् पहले की बात अनुवाद कर आगे के श्लोक तात्पर्य ओम इत्यादि तत् तो हो गया ओम तत्शता का का? कहा होता है का का जाता? ये कहा था वो तो हो गया आगे प्रकार अंतर है ना सत सब्देश विनियोगा अन्य प्रकार की साधु भाव प्रसत कर्म तीन थानों में भी सत्या होता है ये बात नहीं और भी कर्म होता है सद्भाव साधुभाव प्रशस्त कर्म छोड़कर अन्य स्थानों में भी सत्शब्द का प्रयोग करते हैं लोग ये परमात्मा का नाम लेते हैं कहा प्रकारांतर अन्य प्रकार से बताते वही सत शब्द के प्रयोग के लिए सत्शब्द से विनियो महा उपयोग बताते हैं कहते हैं यज्ञ इत्यादि कहा हुआ है यज्ञाने चिथति सदित कर्मचव सदित ज्ञ तपसी दाने चिति सदित चे कर्म चाह बतादर्थी हम सदित यज्ञ यज्ञ करते समय में लोग बोलते हैं क्या है सत बोलते हैं सत्कर्म हो रहा है इसके यहाँ सत शब्द का प्रयोग करते हैं तपस्या तपस्या कोई करता हो सत करके बोलते हैं लोग सत्कर्म कर रहा है ऐसा बोलते हैं सत शब्द का प्रयोग करते दान देते समय सत ऐसा बोलते हैं दाता हो गया सत हो गया असदातर से सत में आ गया सत्य स्थिति यज्ञ में स्थिति तप में स्थिति दान में स्थिति स्थिति है तीनों स्थिति बनी वो उसका उस काल में उस उच्च सत शब्द का प्रयोग होता है वहां तथा कहा जाता है यज्ञ में स्थिति हो किसी की दान में स्थिति हो तप में स्थिति हो किसी की स्थिति में अब सत्य ऐसा करते हैं लोग कर्म चाहे तदर्थयम और यज्ञ के लिए कर्म तप के लिए कर्म अथवा दान के लिए कर्म तदर्थयम यज्ञ दान तप अथवा ईश्वरार्थ यम कर्म ये तत्व अर्थ परमात्मा है तो उसके लिए कर्म या तो दान तप संबंधी कर्म अथवा ईश्वर के लिए कर्म तदर्थ यम तदर्थ कर्म यहाँ तदर्थ शब्द गहादी में आने से गहादि व्यस्त सूत्र छ प्रत्यय लगा इसलिए छ को यह होकर तदर्थयम बना है उसके लिए जो कर्म है दान के लिए तब के लिए यज्ञ के लिए कर्म हो अथवा ईश्वर के लिए जो तो कर्म हो रहा जिसका हो जिस का बाप से कर्म होता हो वहां भी सदी देवा विधेयते दे। सत शब्द का ही प्रयोग होता है वहां भी जो कर्म हो रहा हो दान के लिए तब के लिए आप ईश्वर के लिए कर्म होता हो वहां सत शब्द का ही प्रयोग होता है किसका होता है सत ऐसा बोलते हैं सतकर्म है ऐसा मानते हैं लोग यज्ञ मानी यज्ञ कर्मी जो यज्ञ हो रहा था उस स्थान में लोग तो एक के महिमग जानने वाले सत बोलते हैं सत कर्म सतकर्मा ऐसा मानते हैं उसमें तो स्थिति है रहना है एक में रहना तपस्या तो या स्थिति तपस्या में जो स्थिति है अथवा दानी स्थिति दान में जो स्थिति है सात सद सा मान स्थिति उस स्थिति को सत्य उच्च देगा सत शब्द किसे कहते हैं कहा जाता है किसके द्वारा कहा जाता है विद्वत्त भी जो विद्वान लोग है उसको सत कहते हैं कोई दान में बैठा हो तप में बैठा हो यज्ञ में बैठा हो सद, सब सब कर्म है ये ऐसा कहते हैं कौन विद्वान लोग विद्वत कहा मूर्ख लोग क्या जाने विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कर्म जैव तदर्थियम और कर्म उसे यज्ञ के लिए तप के लिए दान के लिए कर्म हो अथवा यहां पर ईश्वर के लिए कर्म हो यह भी अर्थ लेना है तदर्थियम टिप्पणी दिया है टिप्पणी में कहते हैं तदर्थियम इत्य से उर्वम अथवा इत्यस्य प्राग तदर्थियम के आगे अथवा शब्द है ये दोनों के बीच में अन्य प्रकाशन में ऐसा पाठ मिलता है कहते हैं ये प्रकाशन मैंने अन्य प्रकाशन में माने तदर्थियम के आगे और प्राग के अथवा के पहले मैंने वहीं पर है वो बीच में तदर्थियम और अथवा के बीच में व्याख्या तो प्राग तो व्याख्या पहले के व्याख्या के रूप से पहले जो कहा था तदर्थियम कहा था उसी के व्याख्या के रूप में किस रूप में है तदर्थियम किसके लिए तदर्थिय क्या होता है एक गपोर्थियम यह अर्थ वहां पर व्याख्या के रूप में रखा गया पाठ है अन्य प्रकाशन में तदर्थियम और अथवा के पहले बीच में तदर्थियम का व्याख्या के रूप में क्या रखा है यज्ञान तपोर्थी हम ऐसा पाठ है अन्य प्रकाशन में या नहीं ये पाठ यहाँ आगे जाकर के आगे जाकर वहां नहीं दिया दोनों के बीच में नहीं दिया है तदर्थियम और अथवा के पहले नहीं दिया आगे जाकर है अन्य ग्रंथ में ऐसा पाठ मिलता है भाष्य में तदर्थियम और अथवा के बीच में तदर्थियम का अर्थ अर्थ रूप में बता दिया एक दान तपोर्थियम ये अर्थ होगा उसका यज्ञ के लिए दान के लिए तब के लिए जो कर्म होगा इत्यादि दत्तस्थ पाठ है यहाँ जो दिया गया पाठ है इस भाष्य में अभी जो वर्तमान में है दत्तस्थ पाठ प्रमाद रूपो लेखक जो लिखने वाला है ना संपादक उसके प्रमाद से आया है पाठ त्रुटी है मानी तदर्थियों में तत्सब्द सर्वनाम है किसको लेना तत्स्य तो उसके व्याख्या के रूप में देना चाहिए था यहाँ पाठ क्या देना एक तवोर्थी में बोलना चाहिए था व्याख्या के रूप में वही तौदर्थियों का अर्थ करना था यहां किया इस पुस्तक में इस प्रकाशन में नहीं है ये लेखकों का प्रमाद है जो संपादक लोग है ना उनके प्रमाद है टिप्पणी कार्य बोल रहे हैं या तदर्थियों दिया तो है आगे तो आगे जाके दिया है यहाँ चाहिए था उपाठ दिया तो आगे है आगे डाला हुआ तदर्थ हम अथवा है तो एक एक तो अर्थ हो गया तो पहले जो कहा था यजेदान तप क्रिया कहा था उसी के लिए है क्रिया तप क्रिया के लिए कर्म लिए अथवा ये अभियान तिसका यह नाम तीन नाम दिया गया जिसका परमात्मा कर का किसका नाम ओम तत् सत्य जिसका विधान है नाम है प्रकृतम जो प्रकृति है जिसका नाम का प्रकरण चल रहा है यहाँ ओमित्रदर्थियम उसके लिए है एकदान तदर्थियम का अर्थ कर रहा है यहाँ एक लागे रहती है पाठ जो एक पहले चाहिए था अन्य प्रकाश में पहले है तदर्थियम और अथवा के पूर्व बीच में है वो पाठ यहाँ तदर्थियम ईश्वरार्थ ऐसा अर्थ करना है क्या करना ईश्वर के लिए करना बुद्धा क्या हो दान हो तप हो जाता है अपने लिए नहीं ये कहा सदी तेवा विधि ये ऐसे कर्म जो होगा ये दान तप सब उसको सत कहा जाता है विद्वान के द्वारा क्या कहा जाता ये क्या है वो ऐसा यज्ञ है तप है जो अपने लिए नहीं परमात्मा के लिए किया जा रहा हो तो उसको सत शब्द से कहा जाता है ये कहा तदेतद यज्ञांत पर आदि कर्मा असात्विकम विगुणों की यज्ञांत तब किया जाता है कभी कभी असात्विक हो जाता है आदि कर्मा असात्विकम सात्विक नहीं पाया जब विगुण हो गया कुछ राजस बन गया ताम्बस बन गया ऐसी स्थिति हो गई कर्म आदि यज्ञ किया तब किया दान किया सफल नहीं हो पाया सात्विक नहीं हो सका विगुणों को पूछते विगुण हो गया विरुद्ध तो फल देने वाला होगा स्थिति में श्रद्धापूर्वकम ब्रम्हणो विधान तरह प्रयोग श्रद्धा पूर्वक परमात्मा के तीन नाम का प्रयोग करने से ओम तत्सत सत्य में त्रुटि हो गई वैगुण्य आ गया उस में पूर्वक परमात्मा का तीन नाम जप करना है ओम तत्सत सत्य नाम का प्रयोग करने द्वारा सगुणम सात्विकम संपादित सगुण हो जाएगा गुणयुक्त हो जाएगा गुणे न सहितम सगुणम और सात्विक वो कर्म सात्विक हो जाएगा एक एक क्रिया दान क्रिया तप क्रिया जो भी हो यह तीन नाम उच्चारण करना श्रद्धापूर्वक दिखाने के लिए नहीं मन लगा के तो सात्विक संपादन में होते सात्विक संपन्न होता है ये तीन नाम लेने जपने से ये कहा है ठीक है भगात नाम त्रय उच्चारण में सात्वण सिद्ध तीन नाम का उच्चारण करने से ओम तत् सत्य नाम है परमात्मा का ये तीन नाम को उत्साह सिद्ध थी मानी वैगुण्य कर्म में त्रुटि हो गई वो वैगुण्य आ गए हो आल के द्वारा वो सात गुण सातगुण्य हो जाएगा सत मानी फलशाली होगा वो कर्म शक्तिशाली होगा ये प्रकरणार्थ में ये प्रकरण के विषय को यह प्रसार करते हैं क्या बोलते हो इत्यादि करके कहा तदे तत् एक कर्म असात्विकम द्विगुणम अपनी वही यज्ञांत का कर्म जो किया जा रहा था तपादि कर्म किया जा रहा है असात्विक हो गया सात्विक नहीं बनवाया राजस हो गया तामस हो गया विगुणों को भी गुण रहित है सदगुण से रहित है विरुद्ध हो गया गुण विरुद्ध हो गया ऐसी स्थिति में श्रद्धा पूर्वकम ब्रह्मणो अभिधान प्रयोग श्रद्धा पूर्वक ब्रह्म का जो नाम है ओम तत् सत्य अभिधान प्रयोग के द्वारा सगुणम सात्विक संपादक गुण के सहित जाएगा विगुण भी सगुण हो जाएगा गुड़ के सहित तो हो जाएगा सात गुण ने आ जाएगा सात्विक हो जाएगा कि भगवती ये कहा ये प्रकरण को घोषणा हो गया ये कहना है समय हो गया है ये रखते हैं आदि प्रकार ओम पूर्ण पूर्ण